सर हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे हर्ष ने जल्दी से विक्रांत को व्हील चेयर पर बैठा करते कुछ कुछ कर तो हो रहा है अरेस्ट कर लिया गजब विक्रांत ने हर्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया वो बस अब जल्द से जल्द नैना से मिलना चाहता था नैना ने विक्रांत से मिलकर उसे अपने गले से लगा लिया दोनों ने आपस में कुछ सेकंड बात की और फिर तुरंत ही विक्रांत ने नैना से केस के बारे में पूछना शुरू कर दिया कुछ ही देर बाद हमें हर्षवर्धन के अपार्टमेंट में से की भी मिली है। फिर नैना ने आगे बताते हुए कहा फिर जब मैंने हर्षवर्धन के चचेरे भाई से इस बारे में सवाल किया तो उसने बताया की हर्षवर्धन को जिस बीमारी से मौत हुई थी उसका सिमटम्स उसे कुछ पहले ही मिल गया था तो हो सकता है की वो क्लिनिक गया रहा हो और उस टाइम शायद वो उतना सीरियस नहीं था और डॉक्टर ने उसे कुछ दवा भी दिया था विक्रांत इधर देखो नैना ने डॉक्टर के बाद से आज तक डेविल केस में किसी भी विक्टिम का मर्डर नहीं हुआ सिर हिलाते हुए कहा नैना ने फिर आगे बताते हुए कहा ये रिसिप्ट सुबह लगभग सात बजे बनी थी और ठीक इसी टाइम पर क्लिनिक खुलती है और इससे चार घंटे पहले ही डेविल केस के आखिरी विक्टिम की मौत हो चुकी थी इसका मतलब कि उस दिन हर्षवर्धन के पास मर्डर करने का पर्याप्त टाइम था विक्रांत इस बारे में सोचने लगा और फिर उसने कहा मुझे जहां तक याद है कि जो आखिरी विक्टिम था उसकी मौत इस क्लिनिक के लोकेशन से लगभग चालीस किलोमीटर दूरी पर हुआ था और हर्षवर्धन उस दिन सुबह सुबह ही क्लिनिक गया हुआ था नैना ने फिर कहा और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हर्षवर्धन को ड्राइविंग नहीं आती थी वो जब भी कहीं बिजनेस ट्रिप पर जाता था तो उसके पास ड्राइवर जरूर होता था यह सुनकर रूही अपनी जुबान पर काबू नहीं कर सकी और उसने बीच में बोलते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि केशव पंडित ने उसकी मदद की होगी हो सकता है कि उसने और केशव ने साथ में मिलकर इस केस को अंजाम दिया हो हमें इस बारे में भी जाँच करनी चाहिए क्या पता केशव ने हर्षवर्धन को वहां क्लिनिक पर भेजा हो यह हो सकता है मैं एक बार उस डॉक्टर से भी मिलकर कन्फर्म कर लेता हूँ हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत ही उसने कॉल कर दिया मुझे लग रहा है कि रूही सही कह रही है विक्रांत ने कहा हर्षवर्धन की मानसिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो किसी का मर्डर कर सके तो हो सकता है कि केशव नहीं हर्षवर्धन का साथ दिया हो और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस केस में सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं ये भी हो सकता है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हों नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं डेविल केस में कोई पूरा का पूरा ग्रुप ही ना इन्वॉल्व हो और हो सकता है कि यह पूरी टीम पूरी प्लानिंग के साथ इस केस को अंजाम देने में लगी हो अगर ऐसा है तो अभी नैना ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां पर हर्षित पहुंच गया उसके साथ गाजियाबाद पुलिस का फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी था जो कि यहाँ पर केस के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा उसने विक्रांत को और बाकी की टीम को बताना शुरू किया चूंकि केस बहुत पहले हुआ था तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर हर्षवर्धन ने ने मरने से पहले क्या किया था और केशव ने किस तरह से उसकी मदद की थी ये भी नहीं पता है हमें हालांकि हर्षवर्धन के छोटे भाई ने ये बताया है कि भले ही हर्षवर्धन ने उसकी कंपनी में बहुत कम काम किया था लेकिन काम के दौरान वो अक्सर इधर उधर जाता रहता था और काफी लोगों से भी मिल चुका था हालांकि अब तक इस बात को बहुत दिन हो गए ऐसे में इस टाइम कंपनी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता लग सके कि हर्षवर्धन और केशव कहाँ कहाँ और कब कब गए थे ने के हर्षवर्धन इन्वॉल्व भी नहीं रहा नैना के इतना कहते विक्रांत के चेहरे पर सुबह की धूप की पहली किरण पढ़नी शुरू हो गई थी सुबह हो चुकी थी फिर विक्रांत ने अचानक से अपना सिर हिलाते हुए कहा हमें कोई भी प्वाइंट छोड़ना नहीं है सबसे पहले तो मुझे वो डेबिल वाला मास्क दिखाओ सुबह के नौ बज चुके थे और विक्रांत इस वक्त पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था इस टाइम वो हर्षवर्धन पटेल के घर जाने के लिए निकल रहा था उसके साथ गाड़ी में हर्ष और रूही दोनों बैठे हुए थे इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस की एक टीम भी वहां पर मौजूद थी ऐसे में विक्रांत खुद को काफी सिक्योर फील कर रहा था वहां पर पहले से ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची हुई थी उन सब मिलकर वहां तकरीबन ग्यारह बजे तक हर्षवर्धन के फ्लैट के एक एक हिस्से को खंगार डाला वहां से लौटकर आते तकरीबन दिन के 11 बज चुके थे और फिर 11 बजे एक बार फिर से ये लोग ऑफिस के मीटिंग रूम में इकट्ठा हो चुके थे नहीं हम लोग शुरू से ही गलत सोच रहे हैं विक्रांत ने सीधे ही कहा हम लोग शुरू से लेकर आज तक इसलिए गलती करते आ रहे थे क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं था और ना ही हम लोग बहुत लापरवाही कर रहे बल्कि इसलिए हम लोग केस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत स्ट्रांग है फिर विक्रांत ने कहा दरअसल शुरू से ही चाहे डेविल केस हो या किरण पंडित की मौत हो मर्डरर सिर्फ एक ही है और वो हमेशा हमारे आसपास ही था और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि केशव के अलावा कातिल कोई और है ही नहीं विक्रांत की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी के सभी सन्न रह गए लेकिन नैना ने फिर बोलते हुए कहा अगर केशव वाकई में कािल है तो भी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस केस में कोई ग्रुप इन्वॉल्व है इस बात की पूरी संभावना है कि केशव के साथ कोई ना कोई और भी है जो इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है नहीं विक्रांत ने फिर आगे कहा एक एक ग्रुप और बाकी लोगों के इन्वॉल्व इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बेवकूफ बने और ये ही उसकी सबसे बड़ी चाल थी वो शुरू से ही हमें बेवकूफ बनाता फिर रहा है सर हर्षवर्धन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने बीच में ही बोलते हुए कहा केशव को इतने दिनों से जयपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया है वो भला हमें कैसे बेवकूफ बना सकता है यही तो खेल खेला है उसने वो शुरू से ही हम लोगों को बेवकूफ बनाता घूम रहा है दरअसल केशव ना सिर्फ मास्टरमाइंड है बल्कि वो क्राइम का भी मास्टर है विक्रांत ने फिर अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा फिर उसने अपनी मुठ्ठी बांधते हुए कहा वो शुरू से दूसरों की तरफ इशारा कर करके उन्हें क्रिमिनल कह रहा था लेकिन असली मुजरिम तो वो खुद ही था और हम लोग शुरू से उसके कहने के अनुसार इधर उधर भागते रहे केशव ने अकेले ही इस पूरे मर्डर केस को अंजाम दिया है उसके साथ दूसरा कोई और इन्वॉल्व है ही नहीं उसने हम लोगों को शुरू से ही बस बेवकूफ बनाया ये सुनकर हर्षित ने बेहद कंफ्यूज होते हुए सवाल किया लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम भला अकेले कैसे कर सकता है और आप हर्षवर्धन के फ्लैट में मिले डेविल मास्क को कैसे एक्सप्लेन करेंगे विक्रांत फिर अपनी छाती को पीटते हुए कहा अच्छा मैंने ना बहुत सारे केस आज तक हैंडल किए है और मेरा यकीन करो तुम किसी भी क्राइम केस में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं भारी होती जा रही थी और उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा तुम खुद इस बारे में सोचो अगर सिर्फ एक ही कतिल रहेगा तो फिर पुलिस के लिए सटीक बंदे को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा तब और होता है जब कतिल अपने किसी खास मकसद के लिए किसी का मर्डर नहीं कर रहा है